विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ ख़ास बातें करते हैं और कुछ ख़ास लोगों से मुलाकात करते हैं तो आज हमारे साथ संतोष दलवी हैं मुंबई से बतारे हुए हैं टैक्स कंसल्टेंट करते हैं काफ़ी अच्छी बातें उनसे होगी तो आप सभी की तरफ से संतोष जी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में शुक्रिया ओम शांति संतोष जी बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके साथ बातचीत करते हुए तो मैं चाहूँगा कि हमारे सभी लिसनर्स जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो आपको पहली बार सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में विस्तार से बताइए ओम शांति मेरा नाम संतोष ददवी है मैं मुंबई से हूँ मैं एक मल्टी नेशनल फॉर्म है KPMG, उस फॉर्म के इंडायरेक्ट टैक्स पार्टनर हूँ इस फील्ड में मैं पिछले तीस साल से हो पहले मैं इंडस्ट्री में था उसके बाद पिछले अठारह साल मैं कंसल्टेंसी में हो जिसे बोलते हैं बिग फोर कंसल्टिंग फर्म उसमें से एक केपीएमजी है उनका काम जागतिक स्तर पे है मल्टीनेशनल टैक्स कंसल्टिंग फर्म है और मेरा स्पेशलाइजेशन है गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो पिछले साल जुलाई में भारत सरकार ने सब स्टेट के साथ मिलजुल के इंप्लीमेंट uh, किया है उसमें हमने काफ़ी काम किया है काफ़ी कंसल्टिंग किया है गवर्नमेंट को और काफी क्लाइंट्स को संतोष जी काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया अपने बारे में और जिस तरह से आपने जीएसटी के बारे में बताया जो पिछले साल शुरू हुआ और काफ़ी लोग जो है जीएसटी को इस नाम को देखकर भी काफ़ी चीज़ें जो है व्हाट्सएप या फिर सोशल मीडिया पे बातचीत चलती है लोग भी इस पर कभी कभी चर्चा करते हैं कि सही क्या है गलत क्या है तो कई मायने इसमें जो है अलग अलग व्यूज़ हैं लोगों का देखने का और सही मायने में इन चीज़ों को किस तरह से हम लोग समझ लें सहजता से इसको कैसे हम लोग समझ सकते बिल्कुल सही बात कही आपने आ... जी एस टी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसे कहा जाता है वस्तु और सेवा कर इसके बारे में काफ़ी जानकारी पब्लिक uh, डोमेन में अवेलेबल है इस्पेशली व्हाट्सएप फेसबुक पे काफ़ी चर्चा हो रही है और इसके ज़रिए आम आदमी भी उस विषय पर अधिकार अधिकारी अधिकार वाणी से uh, बयान कर रहे हैं लेकिन इसे सही जी क्या है उनसे जानना बहुत जानकारी है क्योंकि इसके बारे में काफ़ी गलत फहमी भी फैल गई है सबसे प्रथम मैं ये बात कहूँगा कि जुलाई 2017 के पहले इनडायरेक्ट टैक्स जो अप्रत्यक्ष कर ऐसे कहते हैं काफ़ी तरह के थे यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे एक्साइज़ ड्यूटी थी सर्विस टैक्स था और स्टेट लेवल के आ, स्टेट लेवल पर सेल्स टैक्स था VAT था सेंट्रल सेल्स टैक्स था एंटरटेनमेंट टैक्स कई टैक्स थे कुल मिलाकर 17 तरह के टैक्स थे और वो टैक्स से काफ़ी लोगों को परेशानी होती थी कंपनियों को उसका कंप्लाइंस रिटर्न भरना परेशानी होती थी और वो टैक्स सही मायने से वैल्यू एडेड टैक्स नहीं था उसका इंसिडेंस या वो टैक्स अप्रत्यक्ष तरह तर, के तरी तरह लिया जाता था और उससे वो टैक्स गुड्स के प्रोडक्शन कॉस्ट में और सेल्स कॉस्ट में उसको मिलाया जाता था और उसी वजह से गुड्स की कीमत भी बड़ी बढ़ जाती थी लेकिन जुलाई सत्रह के बाद क्या हुआ ये सब सत्रह टैक्स थे अप्रत्यक्ष उसको हटाकर एक ही तरह का गुड्स एंड सर्विस टैक्स जैसे वस्तु और सेवा एक टैक्स के अंदर लाया गया है इसे एक फायदा होता है इसे एक फायदा होता है कि जो हर एक स्टेज पे जीएसटी अपने मार्जिन पे आता है यानी अगर कोई वस्तु बनाता है उसको रॉ मटेरियल लगता है उसके ऊपर जो जीएसटी आता है उसका उसको क्रेडिट मिलता है जब वो फाइनल प्रोडक्ट वस्तु बाजार में बेचता है इसके वजह से क्या होता है जो टैक्स कॉस्ट है वो प्रोडक्शन कॉस्ट में नहीं ऐड हो जाता है अल्टीमेटली ये तो इंडायरेक्ट टैक्स है इसके लिए उसका पूरा इंसिडेंस तो कंज्यूमर को ही पे करना पड़ता है लेकिन टोटल जो कॉस्ट कॉस्ट है पूरे सिस्टम में मैन्युफैक्चरर से लेके एंड कंज्यूमर तक वो टैक्स कॉस्ट कम हो जाता है उससे कई वस्तुओं की कीमत भी कम हो गई है गवर्नमेंट ने उसका टैक्स जितना कम से कम हो सकता है उतना लाया गया है बहुत जरूरी चीज़ें हैं जो नेसेसिटी है उसका टैक्स पाँच परसेंट है उससे ज़्यादा टैक्स पंद्रह बारह टक्का और अठारह टक्का है सो सबसे ज़्यादा टैक्स अठारह टक्का है वह so, वस्तु और सेवाएँ का कुछ बाकी ज़्यादातर लोग जैसे मेडिसिन वगैरह है वो कई मेडिसिन तो टैक्स फ्री भी है तो ये जी का फ़ायदा होगा कि वस्तु का कॉस्ट कम हो गया और एंड कंज्यूमर को उसका फ़ायदा हो गया है जी संतोष जी काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया कि जी क्या है उसके बारे में आपने बहुत ही अच्छी तरह से विस्तार से बताने की कोशिश की है और लोग इन सारी चीज़ों को देखने के बाद भी जैसे कि पहले एक चीज हुआ करता था कि कोई भी मेडिसिन या फिर कोई भी चीज़ होती तो इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्स होता था तो क्या वो चीज़ अभी भी चलती है या उसके बारे में कुछ बताइए एक ग्राहक संरक्षण कायदा है जिसे बोलते लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट उस एक्ट के तहत कोई भी वस्तु बाजार में जाने के पहले उसके ऊपर उसकी फाइनल कीमत प्रिंट होनी चाहिए जो ग्राहक ख़रीदता है उसे बोलते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस एंड वो मैक्सिमम रिटेइस जो प्रिंट होती है उसमें टैक्स भी इंक्लूड होना चाहिए पहले ये जब एक्ट नहीं था तभी बहुत से लोग जैसे आपने बताया मेडिसिन पर रिटेल सेल प्राइस प्लस टैक्स होता था और उसी वजह से रिटेलर्स पे कुछ कंट्रोल नहीं था वो टैक्स के तौर पे कई रुपया कलेक्ट करते थे लेकिन अभी क्या हो गया है एक मैक्सिमम एमआरपी प्राइस है तो ग्राहक को उसके ऊपर एक पैसा भी ज़्यादा नहीं देना चाहिए क्योंकि वो सब ऑल इंक्लूसिव है इंक्लूडिंग ऑल जीएसटी टैक्सेस आल्सो जी काफ़ी अच्छी बात आपने बताया और आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लग रहा है जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं और जी के बारे में जितनी भी बातें हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कभी कभी कुछ बिजनेस या कुछ करते हैं तो लोगों को ये बताते हैं कि जी के कारण महंगा हो गया ऐसा हो गया तो क्या ये ज़्यादातर जी के वजह से कई वस्तु की कीमत कम हो गई है लेकिन इसका सही पब्लिसिटी नहीं हुआ है अगर आप देखेंगे शुरुआत में जब जुलाई में था तभी काफ़ी वस्तुओं का टैक्स 28 प्रतिशत था लेकिन सरकार ने एक बार अक्टूबर में काफ़ी वस्तुओं के टैक्स कम कर दिए और नवंबर में 15 नवंबर में बहुत सारे चीज़ों के टैक्स घटाकर 18 अठारह टका बारह टका पाँच टका ऐसा कर दिया और का और काफ़ी चीज़ों पे टैक्स तो जीरो कर दिया तो गवर्नमेंट का ये प्रयास है कि जितने से जितने टैक्स रेट हो उसे कम करें अभी इसमें दो गवर्नमेंट है एक एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और भारत में कुल 29 राज्य हैं सबको तो सामाजिक कार्य करने के लिए पब्लिक वेलफेयर करने के लिए तो पैसा चाहिए रेवेन्यू चाहिए उसके लिए जिले जी कलेक्शन होना काफ़ी ज़रूरी है अगर सब लोग टैक्स भरना शुरू करेंगे गवर्नमेंट को एक बार कम्फर्ट आएगा कि बराबर सब लोग टैक्स कंप्लायर कर रहे टैक्स भर रहे गवर्नमेंट का अगर रेवेन्यू बढ़ जाए और जीएसटी से यही उम्मीद है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ जाए एक बार गवर्नमेंट का कलेक्शन बढ़ जाए रेवेन्यू बढ़ जाए तो और टैक्स रेट भी कम होने की गुंजाइश है सरकार उसी पर प्रयत्न कर रही है संतोष जी काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लग रहा है जिस तरह से जीएसटी को लेकर कई ब्रांतियाँ थी वो शायद अभी आपके पास कम हो गई हैं और आप जीएसटी को सही मायने में एक अच्छा विकल्प मानते हैं जहाँ पर अनेक टैक्स लगते थे और वो सारे एक इकट्ठा एक ही जगह पर आपको एक ही जगह पर भरना पड़ता है जी के नाम से तो ये काफ़ी अच्छी बात है और इसके साथ में जैसे कि पहले अलग अलग जो चीज़ें होती थी और उस पर अलग अलग टैक्सेस लगते थे तो आज एक सिस्टमेटिक ढंग से ये चीज़ें हो रही कि आपका खाने का या फिर जो भी फूड प्रोडक्ट्स हैं उस पे चार टका है और फिर बाकी चीज़ें बारह टक्का और फिर अठारह टक्का जिस तरह की चीज़ें वस्तु आप ख़रीदते हैं उस अनुसार उस पे टैक्स जो है लगाया गया है तो कहीं ना कहीं ये जो है आ, समाज के लिए या फिर व्यक्ति के लिए फ़ायदा है और इसके बाद जो चीज़ें हो रही हैं जैसे संतोष जी ने बताया कि इन फ्यूचर अगर सभी लोग इन चीज़ों को समझ लेते हैं और अच्छी तरह से इन चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं तो हो सकता है कि आने वाली चीज़ों में और भी टैक्सेस ये जो जी का एटीन है वो और कम हो सकता है ऐसा उनका भाव तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते हैं एक बात ही प्यारा सा गीत आप सुनाए रेडमोट वन नाइन पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो चले अब लौट चले नैन बिछाए बाहें पसारे, कुछ तो पुकारे देश तेरा हा अब लौट चले मैंने बिछाए बाहें पसारे तुझको पुकारे देश तेरा है ज राह पे चलना देख के उलझन बच के निकलना कोई ये चाहे माने न माने बहुत है मुश्किल गिर के संभलना अब चले मैनू बिछाए बाहें बसारे तुझको पुकारे देश तेरा दिल में खुशी की मस्त लहर है लाख लुभाए महल भराए अपना घर फिर अपना घर है आ अब आप नमस्ते ओम शांति मैं हूं हरीश मोयाल और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं संतोष जी हमारे साथ हैं जिनसे बातें कर रहे हैं हम लोग और मुंबई से बिलोंग करते हैं मैं चाहूँगा कि संतोष जी आप अपने परिवार के बारे में बताइए आपके परिवार में कौन कौन है मेरे परिवार में सर्वप्रथम मेरे Uh, माता जी पिताजी है मेरे पेरेंट्स है uh, मेरी पत्नी है जो हाउसवाइफ है और मेरी बेटी है वो अमेरिका में स्टडीज़ uh, uh, के लिए गई है ऐसे कुल पांच लोग और एक मेरी uh, सासू माँ भी है ऐसे हम लोग uh, कुल मिलाकर छह लोग हैं इस परिवार में बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूँगा कि जैसे कि समर वेकेशन में घूमने जाते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अगर, अगर अपने समर वेकेशन फैमिली के साथ कहीं घूमे हो तो कौन सी ऐसी जगह है जो आपको अभी तक याद है और कुछ यादें है अपने हैप्पी मोमेंट्स ऑफ लाइफ का शेयरिंग कीजिए ज़रूर करूँगा एक मही एक, एक, एक महीना पहले ही मैं पालमपुर गया था जो हिमाचल प्रदेश में है वहाँ पर श्री मावतार बाबा जी का आश्रम में वहीं पर हम लोग ठहरे हुए थे इस साल हम, हम दो हम दोनों ने ऐसा तय किया था कि वेकेशन दो पार्ट में बांटे एक हफ्ता वो पालमपुर में जाए और दूसरा हफ्ता यहाँ पर ब्रह्मकुमारी अपने ये आ, आ, आ, मेडिटेशन सेंटर में आए तो दोनों जगह आज हमारा ये दूसरा दिन है Uh, इसके पहले हम 2006 हज़ार से छः साल में शांतिवन में मेडिटेशन uh, कैंप uh, के लिए में हिस्सा लिया था तभी भी काफ़ी अच्छा लगा वेकेशन uh, के लिए हम कई जगह घूम चुके हैं यूएस लंदन यूके और यूरोप मलेशिया सिंगापुर लेकिन उधर सिर्फ भगदौड़ होती है उधर भी काफ़ी चीज़, चीज़ अच्छी है लेकिन मन को शांति नहीं मिलती है उधर मटेरियलिस्टिक चीज़ें ज़्यादा है वो एक तरह से अपनी जगह पर सही है लेकिन ऐसी जगह पुराने से जो मन को सुकून मिलता है शांति मिलता है वो कहीं नहीं मिलते इसके लिए ये दो जगह मेरे मेरे मेरे लिए बहुत करीब है और मेरे ध्यान में ज़रूर रहेंगे चलिए संतोष जी काफ़ी अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से आप वैकेशन प्लान कर रहे थे और पालमपुर जो विशेष आपने बताया वो एक पिलिग्रेमेज है भक्ति का जो तीर्थ स्थल है और वैसे ही यहाँ पर मेडिटेशन का जो ब्रह्माकुमारी का सेंटर है जहाँ पर आप आकर दो दिन हो गए और अच्छा फील कर रहे हैं और हमेशा जो है ऐसे ऐसे जगह पर आप जाते हैं जहाँ पर आपको मन की शांति मिलती है तो चलिए बहुत ही अच्छा लगा और काफ़ी अच्छी बात है आपने जीएसटी के बारे में बताया जो हमारे सभी श्रोताओं को कहीं ना कहीं जो चर्चा का विषय था उस पर अभी सही ढंग से चर्चा करेंगे ऐसी मैं शुभकामनाएं करता हूं उन सभी से और जाते जाते मैं कहूंगा कि आप हमारे सभी श्रोताओं के लिए एक मैसेज जो आपको कहीं ना कहीं तनाव आता है टेंशन आता है तो उसे दूर भगाने के लिए आप क्या करते हैं इस टाइप का कोई मैसेज हो तो ज़रूर सुनाइए मैं ऐसी कोई बड़ी व्यक्ति नहीं जो आपके श्रोताओं को कुछ संदेश दे लेकिन मेरे अनुभव से मैं एक जरूर कहूँगा कि जब भी कोई तनाव या स्ट्रेस आपको फील कर रहा है तो आप डीप ब्रीदिंग कीजिए और ज़रूर मेडिटेशन रोज़ कीजिए उसका आप अपने दैनंदिन जीवन में काफ़ी लाभ होता है जो मैं खुद जिसका अनुभव मैं खुद ले चुका हूँ चलिए संतोष जी काफ़ी अच्छा मैसेज आपने दिया कि एक ब्रीथिंग जो है आप डीप ब्रीथ कर सकते हैं और साथ ही साथ मेडिटेशन करने से आप तनाव मुक्त रह सकते हैं जो आपका खुद का अनुभव है बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया धन्यवाद शुक्रिया वैसे संतोष जी जो है काफ़ी गीतों के भी शौकीन हैं हम चाहेंगे वो जो उनका बहुत ही खूबसूरत गाना है जो वो हमेशा गाना पसंद करते हैं वो गाना हम उनके द्वारा सुनेंगे आ चल के तुझे मैं ले के चलू एक ऐसे गगन के तले जहा गम भी ना हो आंसू भी ना हो बस प्यार ही प्यार पले आ चल के तुझे मैं लेके चलो एक ऐसे गगन के तले जहा गम भी ना हो आंसू भी ना हो बस प्यार ही प्यार पले एक है से गगन के तले आ हाँ चल के तुझे मैं ले के चलूं, एक इकसे गगन के तले जहाँ हम भी ना हो आंसू भी ना हो बस प्यार ही प्यार पले हाँ चल के तुझे मैं लेके चलो एक ऐसे गगन के तले जहाँ हम भी न हो आँसू भी न हो बस प्यार ही प्यार फले एक ऐसे गगन के तले की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे चंदा की किरण से धुलकर घनघोर घोर भागे चंदा की किरण से धुलकर घन घोर अंधेरा भागे कभी धूप खिले कभी छाँव मिले लंबी सी डगर न खल जहाँ हम भी न हो आँसू भिन्न हो बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले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 जा के वहाँ खो जाए शिकवान कोई गिला हो कहीं बैर न हो कोई गैर न हो सब मिल के यूं चलते चले जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले आ चल के तुझे मैं ले के चलू एक ऐसे गगन के तले भी भी न हो, भी न हो हो आंसू बस प्यार ही प्यार ही एक ऐसे गगन के तले एक ऐसे गगन के तले, तले। चलिए श्रोताओं आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में बस इतना ही अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खम्मा गनीसा सुनते रहो मस्कर आते रहो